ये ब्रह्म ज्ञानी है तो बाबा बोले कि ब्रह्म ज्ञानी तो सृष्टि में आज तक कोई हुआ नहीं है नहीं, नहीं। और आगे होगा भी नहीं है ना तो बोले कि बा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ कोई आज तक बोले कि नहीं ब्रह्म ऐसी चीज है कि उसको जानने के बाद कोई ज्ञानी नहीं होगा चंदा को जानने के बाद चंडक ज्ञानी हो जाएगा और किताब को जानने के बाद किताब ज्ञानी हो जाएगा परंतु ब्रह्म को जानने के बाद है ना मैंने ब्रह्म को जान लिया ऐसी जा फलक ज्ञाप्तीमे यु फलक क्या फलकता तो सुरेश्वर महाराज ने लिखा कि बाहर की चीजों को जान करके जो फलक क्रमा उत्पन्न होती है कि मैंने इसको जान लिया ब्रह्म को जानने के बाद वो फलक प्रमा उत्पन्न ही नहीं होती बाहरी चीजों को जानने के बाद जो फलक प्रमा होती है अहम घटम जाना नहीं कहा कि सब प्रमा ब्रह्म ज्ञान के अंदर उत्पन्न नहीं होती इसलिए स्व से कोई ज्ञानी नहीं होता अच्छा एक बार की बात है आपको तो सुना में तो अच्छ मुणि जी से किसी ने पूछा कि महाराज अज्ञानी का क्या लक्ष्य है तो अच्छुत मुनी ने कहा कि देखो अज्ञानी का लक्षण है बता यदि कोई भी वेदांत विचार वाला पुरुष ये बात मानता हो कि विष्णु का ज्ञान बड़ा ब्रह्मा का ज्ञान बड़ा सनत का ज्ञान बड़ा दत्तात्रेय का ज्ञान बड़ा विष्णदेव का ज्ञान बड़ा और हमारा टोटल यदि अपने ज्ञान में कुछ छोटे बड़े का अध्याप करता हो तो समझना कि उसने ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझा ज्ञान में देश का प्रभाव नहीं, बड़ा न, लंबा चौड़ा नहीं होता काल का प्रभाव नहीं पुराना और नया नहीं होता ज्ञान पुराना और नया नहीं होता ज्ञान यथार्थ और अथार्थ नहीं होता ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष नहीं होता ज्ञान मैं और तू नहीं होता तो ज्ञान जो है विक्षिप्त और समाहित नहीं होता ज्ञान जीव और ईश्वर नहीं होता ज्ञान प्रमाण प्रमाता और प्रमेय नहीं होता ज्ञान तो जो का क्या है। और वही मैं हूं, वही तुम हो वही ये है वही सब है वही सबका आत्म स्वरूप अखंड चैतन्य वही सबका स्वरूप है बना? तो देखो थोड़ा सा ब्रह्म का जो भाव है ना वो भी आपको सुना दिया और हमारे महात्मा लोग पधारेंगे स्वामी निगम आवाजी आएंगे शर्मा जी का भी प्रवचन होगा ये कहते हैं कि आज हम समय निकालेंगे तो आप सब लोग आना वहाँ हसी खुशी की बात आपको महात्माओं के सुनाएंगे है ना हाँ एक महात्मा थे वो बिल्कुल बंधक की तरह रहते थे हम लोग दर्शन करने के लिए जाते और पेड़ पर चढ़ के पेड़ पर बैठ गए बैठ गए जैसे पूछ ले तो उनका पुछिला नहीं किया लगे बोले, के बोले बंदर बोले ब्रह्म हो कि बंदर बोले ब्रह्म को बंदर होने में कोई शर्म नहीं है न बंदर की आत्मा भी ब्रह्म एक श्री रंगनाथ महात्मा रहते थे आपको बताते हैं कुत्ते तो की तरह रहते थे बिल्कुल जहाँ करके फेंकते हैं, श्री रामानुज संप्रदाय में उनका बरोना वो आचारी की तरह नहीं रहते थे अपरस नहीं मानते थे है ना? वो अपरथ नहीं मानते थे वो जूता काटा नहीं मानते थे तो वो बस जहां कूड़ा फेंका जाता है वही ऐसे पड़े रहते और किसी के रखा हुआ लड्डू दिख जाता प्रसाद दिख जाता वो रखा हुआ है तो हाथ पाँव दोनों से मारे जैसे कुत्ता चार पाँव से चलता है ऐसे कलहन कर टूट कर उसके ऊपर और मुँह से मुँह से लज्जू उठा करके ले जाते भौरे की तरह रहते हैं अजगर की तरह रहते हैं कुत्ते की तरह रहते हैं हम आपको आज हमारे बचपन से अब तक कैसे कैसे महात्मा मिले ना हाँ वो भी तो हमारी जीवनी का एक अंग हो गया ना दोस्तों भमारी स्वरूप है ना तो वो आपको आज सुनाएंगे आप काम तो को तो आना और ब्रह्मचर्चा तो है कि मित्र तो <laughs> राचे तनोतिशुभसमृतिमात्रे यदा ब्रह्म तमंगल वर अतिप्वात्कल्याण संश्रमर्तृण् वरद्वाच्च विषये ब्रह्मतन्म सर्पोवस्थि विषय विषयाध्युस्मत्त प्रत्यगात्म अषय तो मदीशि उच्य से नावदयेका ना विषयः विषयत्वा अस्मत्तय अपरोक्ष प्रत्यगात् नायमस्तिमस्थित विषय विषयाध्यप्रतक्षे आकाशे वालास बालानतारुद्ध प्रतगात्म अनात्माध्यास है लक्षणम तवे तब तेव लक्षण अभ्यास पंडिता अवद्या मन तद्वेक वस्तुस्वूवधारण विद्यांति यध्यासा दोषेण गुणेन न, न सम्बद्ध्यते भी बात इस पर विचार करें प्रसंग ये बोला अहम को ज्ञान होता है कि ज्ञान से अहम जाना जाता है बस है ना इस बात पर आप विचार करो अहम इगम दी बा दम माने यह और अहम माने मैं तो ये तो साफ मालूम पड़ता है कि ईदम को हम ज्ञान के द्वारा जानते हैं इंद्रिय के द्वारा जानते हैं मन के द्वारा जानते हैं नया बना के उपासना के द्वारा नया बना के जानते हैं अभ्यास द्वारा नई स्थिति पैदा करके जानते हैं अभ्यास द्वारा नई स्थिति पैदा करके जानते हैं और उपासना द्वारा नई आकृति बना के जानते हैं और उपासना को जानते हैं अभ्यास को जानते हैं जो बाहर होता है उसको जानते हैं जो यह होता है वो तो जाना जाता है इसमें कोई संदेह नहीं परंतु आओ विवेच करें इस बात का कि मैं और ज्ञान में अहम के आधार पर ज्ञान है कि ज्ञान के आधार पर अहम अहम में ज्ञान पैदा होता और नष्ट हो जाता है कि ज्ञान में अहम पैदा होता और नष्ट हो जाता है बस आप अगर इस पर एकांत में विचार करें तो ये जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ रीढ़ पकड़ ली ये तो वेदांत विचार का मेरुदंड है मेरुदंड रीढ़ ज्ञानम प्रकाश्य थे ज्ञाने अहम् थे देखो अहम् को अन्य करके ज्ञाने न अहम प्रकाश्यते ऐसा बोल दिया ज्ञान से अहम् प्रकाशित होता है कि अहम् से ज्ञान प्रकाशित होता है इस तरह तो आप अब देखो अहम् के पक्ष में बात करते हैं घड़ा को जानो कपड़ा को जानो औरत को जानो मर्द को जानो है? कोई चीज भी जानी जाएगी तो जानने वाला मैं मौजूद रहेगा मैं को तो ही तो सब कुछ मालूम पड़ता है देश काल वस्तु जागृत स्वप्न सुसुप्ति भगवान तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का आधार अहम है ये हमारे दर्शनों में इस पक्ष के दर्शन है हो न्याय दर्शन यही पक्ष स्वीकार करता है हमारा आर्थिक न्याय दर्शन ये पक्ष स्वीकार करता है कि ज्ञान को तो आत्मा का गुण है आत्मा जो है वो ज्ञान गुण का आश्रय है वो इंद्रिय विषय आदि के संजोग में अभिव्यक्त होता है वृत्ति बनती है अयम कहता है हाँ, और नहीं बनती है बोले इसका अभ्यास के साथ क्या संबंध है बड़ा संबंध है इसका अभ्यास के साथ अच्छा इसी न्याय दर्शन को हमारे उपासना के है ना उपासना के आचार्यों ने भी पकड़ा है वो कहते हैं कि एक ज्ञान धर्म है और एक धर्मी भी ज्ञान स्वरूप है माने जीव भी ज्ञान है और वृत्ति भी ज्ञान है और न्याय दर्शन वाले कहते हैं वृत्ति ही ज्ञान है जीव के ज्ञानत्व का निरूपण नहीं करते हैं तो ज्ञान को गुण मानने पर तो वेदांतियों ने वो आक्षेप किया है अद्वैत तो वेदांत में जहां तहां इस बात का खंडन मिलता है कहते हैं कि अच्छा ज्ञान जिसका गुण है वो अज्ञान रूप है जड़ रूप है कि चेतन रूप है नारायण बात यदि ज्ञान तो हो गुण और जीवात्मा हो गए गुण तो जीवात्मा का सहज रूप ज्ञान नहीं होगा बोला अज्ञान रूप होगा और अज्ञान रूप होगा तो जड़ होगा जड़ तो आत्मा के तो आत्मा को ज्ञानरिक्त रूप मानना उसको जड़ मानना है गुण गुणगुणी भाव हो गया तो अगली बात तो जरा है ना विचार करने के लिए। ऐसा है आप स्वयं भी हमारी लगाई हुई बुद्धि आपकी बुद्धि के उत्तेजन में मददगार हो सकती है लेकिन आपको भी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए तब सदाकार हो जाएगी बुद्धि आप अपनी बुद्धि लगावेंगे तो बुद्धि आपकी सदाकार हो जाएगी और हमारी लगाई हुई बुद्धि से काम लेंगे तो उससे केवल उत्तेजन प्राप्त होगा स्वयं च तत्वम स्वयं बुद्धम आप स्वयं तत्व हैं आपको स्वयं समझना पड़ेगा तो दुनिया में जितना भी ज्ञान होता है उस ज्ञान के मूल में अहम मौजूद रहता है बिल्कुल ठीक इसी से तो हम कहते हैं कि इदम से अहम बड़ा है यह तो मैं बड़ा है क्योंकि जितना ज्ञान होता है इदम रूप यह रूप जितना ज्ञान होता है दुनिया में संसार में तो वो सब अहम के आश्रित होता है पर अहम परिच्छिन्न है कि नहीं और इसका ज्ञान होता है कि नहीं विचार करके देखो तो अहम को तो एक शरीर में होता है और हम तो ज्ञान पूरे मकान का हो रहा है तो जहां अहम है उसका भी ज्ञान हो रहा है और जहां अहम नहीं है उसका भी ज्ञान हो रहा है बोले ठीक है पूरे मकान का तो इसलिए हो रहा है कि हम की जो ज्योति है वो इंद्रियों के द्वारा पूरे मकान में बिखर रही है का नहीं मकान जो है वो इंद्रिय के द्वारा हमारे अंतकरण में प्रतिभाषित हो रहा है इस पर भी दो विचार है आपके विचार के लिए ये विषय भी हम उपक्षिप्त कर देते हैं आपके सामने रख देते हैं कि इंद्रिया विषय के पास जाकर उसको जानते हैं माने जब हम आपको देखते हैं तो क्या हमारी आंख में से कोई चीज निकल आपके पास जाती है या हमारी आंख हमारी आंख की ऐसी बनावट है कि आपकी परछाई आ करके हमारी आंख में पड़ती है और हम भीतर ही भीतर आपको देख लेते हैं माने इंद्रिय विषय देश में जाती है कि विषय इंद्रिय देश में आता है इसको दर्शन शास्त्र में प्रत्याशक्ति विचार कहा गया है प्रत्याशक्ति बोलते हैं इसको नाम इसका पारिभाषिक नाम आपको बता देता पाऊं प्राप्त कारित्व और अप्राप्त कारित्व इंद्रियों में तो देखो नाक को सब मानते हैं इस बात को बोला नाक के बारे में सबका मत है कि नाक गंध में नहीं जाती है गंध ही नाक में आती है ये सर्वसम्मत है बोला बौद्ध पक्ष वेदांत पक्ष न्याय पक्ष सर्व सम्मत है कि नाक गंध में नहीं जाती गंध ही नाक में आती है सर्व सम्मत है और जेबा और रस के बारे में भी सर्व सम्मत है कि स्वाद ही जीप पर आता है जीप स्वाद में नहीं जाती ये भी सर्व सम्मत है देखो आपको इतनी मोटी मोटी बात बताता हूँ जैसे कोई क्लास में पढ़ने के लिए जाए ना तो जैसे लोअर प्राइमरी में अपर प्राइमरी में जो बात बताई जाती है ये वेदांत की वो बात है कि इंद्रिय विषय में जाती है कि विषय इंद्रिय में आती है तो ब्रह्मसूत्र पढ़ाने वाला ये बात आपको नहीं बता देगा बोला नहीं सुनागा तो अच्छा जिब्बा के बारे में भी सर्वसम्मत है अच्छा त्वचा के बारे में भी सर्वसम्मत है कि चाम किसी विषय के पास स्पर्श के पास नहीं जाता स्पर्श ही चाम के बारे में आता है लेकिन आख और कान के बारे में मतभेद है बौद्ध दर्शन का न्याय दर्शन का वेदांत दर्शन का अरे ज्ञान कैसे होता है इस बात को भी तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना कि आखिर ज्ञान होता कैसे है और तो एक भौतिकवादी पक्ष है विज्ञानवादी पक्ष, पक्ष हो है वो कहते हैं कि सभी वस्तुओं में से एक रोशनी निकलती है सभी वस्तुओं में और उसका एक मंडल होता है एक खास जगह तक जाती है ये भी एक पक्ष है दूर से पहाड़ क्यों छोटा दिखता है और पास जाने पर क्यों बड़ा दिखता है तो आँख से पहाड़ दिखाई पड़ता है इसमें एक पक्ष ये है कि चूंकि हम दूर हैं, हमारी आँख दूर है वो पूरे पहाड़ को पकड़ नहीं पाती है इसलिए दूर से पहाड़ छोटा दिखता है और दूसरा पक्ष ये है कि चूंकि पहाड़ है इसलिए हमारी आँख जब तक उसके मंडल से दूर है बाहर है तब तक उसको नहीं देख पाती है और ज्यो ज्यो पहाड़ के मंडल में हम पहुंचते जाते हैं क्यों क्यों पहाड़ दिखता जाता है पहाड़ आख के भीतर आके दिखता है हैं और इस पक्ष है कि आंख पहाड़ में जाके देखती है एक देखो दूसरा पक्ष है आप कहोगे तो कि ब्रह्म विचार में एक या दूसरी बात ला रही है ये इसलिए लादी कि आप ज्ञान पक्ष पर विचार करें कि क्या है कि आँख एक खास जगह तक जाती है और पहाड़ भी एक खास जगह तक आता है दोनों में रोशनी होती है प्रकाशित करने वाली एक तीसरी चीज है वो क्या है रोशनी आँख भी हो और पहाड़ भी पास हो पर नहीं दिखेगा अगर कोहरा छाया हुआ हो या अंधेरा छाया हुआ हो तो रोशनी में जो चैतन्य है वो अतिदैव चैतन्य है ऐसे मानते हैं इंद्रिय का अनुग्रह वो इंद्रिय में आके ही अनुग्रह करता है बाहर आप नहीं और एक विषय चैतन्य है बोला उसमें भी स्पूर्ण है देखो वेदांत वेदांत का विचार बहुत बढ़िया है ना क्योंकि जो सच्चिदानंद अहमर्थ में पुर रहा है वही सच्चिदानंद पहाड़ में भी पुर रहा है वही अधिष्ठान है यहाँ अंतकरण द्वारा प्रकाशित हो रहा है और वहाँ अंतकरण द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा है केवल एकावन मात्र भेद है और वही सूर्य में भी है तो अब देखो आप विचार करना इस बात पर कि अहम को इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान होता है ये तो ठीक परंतु क्या हमारा ये अहम हर समय रहता है को तो हर जगह रहता है हर वस्तु में रहता है नारायण यदि तुम अपने अहम को हर जगह रहने वाला और हर वस्तु में रहने वाला है और हर समय रहने वाला तुमने अपने अहम को मान लिया तो अब आपको चुनौती है कि आप अपने अहम को परिच्छिन सिद्ध करो यदि सब जगह माने सब जगह को तो आपका अहम जानता है और सब जगह रह के जानता है और सब काल को आपका अहम जानता है और सब काल में रह के जानता है और सब वस्तु को आपका अहम जानता है और सब में रह के जानता है तो आप अपने अहम की परिच्छिता बताओ ये तो एक जीववाद दृष्टि सृष्टि सिद्ध हो गई आपके अहम के पेट में देश काल वस्तु बात रहा है अरे आपका अहम क्या हुआ ईश्वर हुआ एक जीववाद जीवन क्या हुआ आपका अहम क्या हुआ ईश्वर हुआ और यदि आपका अहम सर्वदेश में नहीं है सर्व काल में नहीं है सर्व वस्तु में नहीं है परिच्छिन्न है एक, दे, एक देह में है और एक देह में ही अहम है और सुसुप्ति के समय अहम का भी पूर्ण नहीं होता तो सुसुक्ति के समय अहम का पूर्ण ना होना भी ज्ञात होता है आप जो ये अनुभव करते हैं देखो सुसुप्ति के समय मैं ब्राह्मण हूँ और कथा ब्राह्मण है ना क्या मैं देह हूं था कब मैं मनुष्य हूँ था क्या था मैं पापी पुण्य आत्मा हूँ ये था अगर मैं सुखी दुखी हूँ ये क्या सुसुप्तिकाल में आपका था माता वाला पिता वाला बेटा वाला धन वाला मकान वाला ये हम कहाँ था उस समय यहाँ लेके बैठा हुआ था अहम सुसुप्तिकाल में अरे बाबा जब कोई विषय अहम को मिलेगा ही नहीं कोई विषय मिलेगा नहीं तो अहम अपने को परिचिन रूप में स्पूरित भी कैसे करेगा अहम अपने को परिच्छिन्न रूप में तभी स्पूरित कर सकता है जब उसको कोई विषय मिले देश मिले मैं एक एक अंगूठे बराबर हूँ ये देश हुआ है ना? मैं सौ वर्ष का हूँ यह एक क्षण का हूँ ये काल हुआ है और मैं इतना वजन का हूँ ये द्रव्य हुआ और काल में तो देश काल द्रव्य इन तीनों का स्पुरण करने वाले जिसमें होता है वो वृत्ति ही लुप्त हो जाती है लीन हो जाती है तो वो वहां अहम किस विषय को लेकर के अपने को प्रकाशित करे इसका मतलब ये हुआ कि ये अहम भी आपका एक एक प्रत्येक शरीर में अलग अलग है है ना इसलिए अहम ज्ञाता नहीं है ज्ञ है प्रत्येक शरीर में अलग अलग है सुषुप्ति में अहम की स्पूर्ति नहीं होती इसलिए सब काल में ये नहीं रहता है ये अहंकार भी काल काल में रहता कटता रहता है बदलता रहता है मैं पापी पने का अहम सुखी पने का अहम बोले भाई तापी पना सुखीपना अलग पुण्यात्मा पना सुखीपना अलग बुक की पना अलग लेकिन मैं तो एक बोले बस बस उसी मैं की तो हम चर्चा करना चाहते हैं हैं? अच्छा तो देखो जैसे घट पट आदि विषय परिच्छिन्न जो हैं, वे ज्ञान से प्रकाशित होते हैं इसी प्रकार एक शरीर के रूप में मैं हूं ये जो मैं है ये ज्ञान से प्रकाशित होता है और मैं साढ़े तीन हाथ का हूँ ये भी ज्ञान से प्रकाशित होता है और मेरी उम्र 150 वर्ष की है का ये भी ज्ञान से ही प्रकाशित होता है माने अहम में जो परिचिन्नता है वो दृश्य है और ज्ञान जो है वो उसका दृष्टा है और वो परिच्छिन्न के साथ उसका कोई संबंध नहीं है यहाँ देखो उपासना संप्रदाय और ज्ञान संप्रदाय का यही अंतर हो जाता है क्या अंतर हो जाता है यहाँ तो वो कहते हैं कि सब ज्ञान अहम के आश्रित है और अहम अहम अहम अनेक व्यक्ति हैं और इनमें जो ज्ञान सामान्य है ए? उसका आश्रय ईश्वर है ज्ञान सामान्य का आश्रय ईश्वर और ज्ञान विशेष का आश्रय जीवन परंतु वो जो जीव और ईश्वर हैं जब वो ज्ञान के आश्रय हैं तो ज्ञान रूप है कि अज्ञान रूप है ना जैसे पुस्तक का आश्रय मेज है तो पुस्तक अलग चीज है और मेज अलग चीज है ऐसे ज्ञान का आश्रय जो जीव है विशेष ज्ञान का आश्रय जो जीव है वो ज्ञान से अलग है कि ज्ञान स्वरूप है और सामान्य ज्ञान का आश्रय जो ईश्वर है वो ज्ञान से अलग है कि ज्ञान स्वरूप है तो अब ये बोले की ठीक है हम ज्ञान दो तरह का मानते हैं अब देखो एक धर्म ज्ञान एक धर्म ज्ञान नैयायिकों तो ने कहा कि ठीक है वो विशेष ज्ञान का आश्रय जीव है और ज्ञान सामान्य का आश्रय ईश्वर है बोले तुम्हारे मत में जीव और ईश्वर दोनों जड़ होंगे क्योंकि तुम उनको ज्ञान ज्ञानातिरिक्त मानते हो ज्ञान गुणक मानते हो हैं जैसे पृथ्वी गंध होती है ना तो पृथ्वी की ऐसी भी अवस्था होती है जिसमें गंध गुण न हो और ऐसी भी अवस्था होती है तो वो कौन सी होती है का उत्पन्नम द्रव्यम क्षण निष्क्रियम निर्गुणं चित स्थिति है तो अब गुण मानने पर तो गुण कभी लुप्त होगा कभी जागृत होगा तो भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं उपासकों ने कहा ये बात नहीं है श्री रामानुजाचार्य ने बहुत प्रबल समर्थन किया इस बात का कि ये नैयायिकों की बात गलत है और अद्वैत वेदांतियों का आक्षेप भी गलत है क्या समाधान किया उन्होंने कि ज्ञान दो प्रकार का होता है एक धर्म ज्ञान और एक धर्मिक ज्ञान तो धर्म ज्ञान तो वो है जो जीव के आश्चर्य से रहता है जीवास्त्रित होता है ईश्वराश्रित होता है वृत्ति ज्ञान समझो वृत्ति ज्ञान घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान ये जो दुनिया का ज्ञान है वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो तो जीव के आश्रित रहता है लेकिन जो जीव का स्वरूप है आत्मा है वो धार्मिक ज्ञान स्वरूप है वो भी चेतन ही है अच्छा अभी एक और प्रश्न कर रहा ये ज्ञान में जो प्रकारत्व है प्रकार का द्वित्व है वो प्रकाश है कि नहीं नारायण मनभेद अच्छा सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का जो भेद है वो प्रकाश्य है कि नहीं है और ज्ञान सामान्य का आश्रय और विशेष ज्ञान का आश्रय ये जो आश्रय और आश्रयी भाव है ये प्रकाश्य है कि नहीं मै तो अद्वैत वेदांतियों का कहना इस संबंध में ये कि ज्ञान में जो एक अखंड ज्ञान उसमें जो ईश्वरत्व और जीवत्व रूप जिस प्रकारत्व है वो भी अखंड ज्ञान का भाष्य ही है अखंड ज्ञान का भाष्य ही है इसलिए ज्ञान जो है वो उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का भागता है सामान्य की उपाधि से समि की उपाधि से ऐसे समझो सृष्टि प्रलय आदि काल सामान्य देश सामान्य द्रव्य सामान्य वृत्ति सामान्य सामान्य की उपाधि से वो ईश्वरत्वेन भासता है और विशेष की उपाधि से वो जीवत्वेन भासता है हें? परंतु उपाधि को जबी नेति नेति के द्वारा तिरस्कार करके देखें तो एक अखंड चैतन्य ही जीवत्व न ईश्वरत्व प्रकाशित हो रहा है अच्छा एक प्रसंग वेदांतियों का इस संबंध में और बहुत मजेदार है वो ये है कि अच्छा सोपाधिक जो है वो तो ईश्वर है और निरुपाधिक ब्रह्म है तो ये जो बच्चे वेदांति हैं है ना माने अपने आप जो पढ़ लेते हैं या जो शास्त्रीय रीति से वेदांत का स्वाध्याय नहीं करते हैं उसमें प्रणाली होती है वो समझने की तो माने कल्पना भी अगर कायदे से चलती है तब लक्ष्य पर पहुंचती है और बीच में अगर बेकायदे हो जाती है तो भटक जाती है कल्पना को भी कायदे से ले चलना पड़ता है माने तर्क होए युक्ति होए परंतु लक्ष्य एक लक्ष्य के लिए चले है ना तब तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी और यदि कोई लक्ष्य बनाए बिना तर्क और कल्पना की उड़ान पर चलोगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि जिसको यही नहीं मालूम कि हम कहा जाएंगे तो आत्मा का अद्वितीय रूप लक्ष्य जिनको प्राप्त करना है उनकी तर्क और युक्ति कायदे से चलती है इसी से अधिकारी का विचार है यदि यदि कोई लक्ष्य न हो तो का अधिकारी का विचार सिद्ध नहीं होगा हो अधिकारी का विचार लक्ष्य होने से ही सिद्ध होता है प्रयोजन का विचार लक्ष्य होने से ही सिद्ध होता है विषय का विचार लक्ष्य होने से ही सिद्ध होता है यदि लक्ष्य ही न हो जीवन में जिज्ञासु परमात्मा को प्राप्त ही न करना चाहता हो परमार्थ को सत्य को परमात्मा को आत्मा को ब्रह्म को यदि जिज्ञासु प्राप्त न करना चाहता हो और केवल लक्ष्य केवल तर्क वितर्क करे तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा हो ठन ठन पाल ये तार्किक लोग पथ भ्रष्ट करते हैं मनुष्य को उसको लक्ष्य की ओर जाने में रुकावट डालते हैं इसीलिए तर्क प्रतिष्ठाना तो अब बात आपको ये सुनाते हैं आपको तो देखो एक बेदाम का सीधा सवाल आपको बताते हैं अभी अभ्यास आप देखो जैसे उपाधि शब्द का आप अर्थ पहले समझते तो उपमाने पास और आधी माने आधान जो चीज किसी के पास रखी हुई हो है? रखी हुई हो पास लेकिन अपने गुण धर्म को दूसरे में आधान कर रही हो है ना? उप समीपे आधारम स्वगुण से स्वधर्म से अन्य उपाधि ये आधी शब्द जो है ना उससे आप लोग बहुत परिचित है ये आधी मार डालते है वो जब शरीर में होती है तो इसका नाम व्याधि होता है आप जानते हैं रोग व्याधि और मन में होती है तो इसका नाम आधी होता है आधी माने मानसिक रोग चिंता और जब ये निवृत्त जब ये शांत हो जाती है तब इसका नाम समाधि होता है मन शरीर में मन में कोई रोग नहीं है सम प्रसन्न बैठे हुए हैं तो इसका नाम समाधि होता है सम सम्यक आधी तो मनोवृत्तियों का विविध अंगों में और विषयों में जाना ये, ये न विशेष विशेष अंगों में जाना ये व्याधि है और चारों ओर जाना ये आदि है बोला और एक जगह रहना ये समाधि है और ये तीनों कहा रहते हैं का उपाधि में रहते हैं बोला उपाधि तो उपाधि क्या है उपाधि वो है जो आत्मा के पास रहकर उपमाने पास आत्मा के पास तो रहे और अपना जो गुण धर्म है उसको आत्मा में डाल दें आत्मा में आरोपित कर दें उसका नाम होता है उपाधि उप समीपे स्थित वत्ते स्वधर्मान अन्य उपा उपा दे उपाधि ये धा धातु जो है ना बहुत प्रसिद्ध है ना जिसका दधाती भत्ते जिसका रूप बनता है ये उभय उभयपदी उभयपदी होने से दधाती और धत्ते आत्मनिपदी और परस्मयपदी उभय लिंगी धातु है तो इससे है उपसर्ग जब जुड़ता है ना उप और आ उपसर्ग जुड़ता है तो इससे की प्रत्यय होता है दाधा घा दाधा धातु दा और भा दोनों धातु से घी संज्ञा होती है तो आधी ही आधी ही आ, दा से आधी और धा से आधी ये रूप बनता है उपसर्ग जुड़ने पर घू संज्ञा होकर की प्रत्यय हो जाता है ये व्याकरण की रिचि है तो ये सब आपको याद नहीं रहेगा हाँ इसमें याद रखने की बात इतनी है कि जैसे मणि तो है बिल्कुल उज्जवल सफेद शीशा है बिल्कुल सफेद संस्कृत में शीशे को भी मणि बोलते हैं हो पत्थर को भी मणि बोलते हैं ये बिल्लौरी पत्थर को भी स्फटिक मणि बोलते हैं आप लोग कोई आपसे पूछे कि स्फटिक मणि क्या होता है तो यही जो बिल्लौरी पत्थर जैसे माला पहनते हैं ना कई लोग जरा सफेद सफेद चम्मच सीसा समझो तुम सीसा समझो सफेद पत्थर समझो अच्छा वो यदि लाल कपड़े पर रख दिया जाए तो लाल मालूम पड़ेगा तो अब उपाधि इसमें कौन है उपाधि लाल कपड़ा है उपाधि क्योंकि वो सफेद चीज के पास रहकर सफेद चीज को लाल दिखाता है तो सफेद चीज के उपमाने पास रहकर अपनी लालिमा का आधान करता है उज्जवल पदार्थ में सफेद में इसलिए उसका नाम है ना उपाधि हो गए जपा कुसुम उपाधि है और स्फिकमणी उपहित है हाँ। उपाधि और उपहित ऐसे समझो तो ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है अब अंतकरण है हमारे उप हमारे चैतन्य के ज्ञान के ज्ञान स्वरूप आत्मा के उपमाने पास रह करके ये अपनी चिंता हमारे अंदर ढाल देता रहे, इसी से इसको उपाधि बोलते हैं उपाधि बोलने का अर्थ यही है तो देखो अपनी ओर से तो अंतकरण की उपाधि है अविद्या की उपाधि है लेकिन ये बात तो सबको नहीं मालूम पड़ती ना कि ये देश काल वस्तु सब हमारी हमारी ही उपाधि का विलास है ये बात कितने लोगों को मालूम पड़ेगी कि हमारे मन ने ये दुनिया बनाई है वैसे ईश्वर ने ये कास्ट किया कि जल्दी ये बात लोगों की समझ में नहीं आएगी तो उन्होंने सपना दे दिया ये सपना जो है वो ईश्वर का अनुग्रह है हो ईश्वर का अनुग्रह है क्या अनुग्रह है सपने में कि उस समय दे काल वस्तु तीनों बनाने का सामर्थ्य हमारी दृष्टि में है इसका प्रत्यक्ष होता है बोला अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती हम अपनी रोशनी से वहां अपनी रोशनी से वहां धरती बनाते हैं और हाँ, सूर्य बनाते हैं चंद्रमा बनाते हैं हवा बनाते हैं और हाँ, आसमान बनाते हैं स्वर्ग बनाते हैं नरक बनाते हैं दोस्त बनाते हैं दुश्मन बनाते हैं जीव बनाते हैं ईश्वर बनाते हैं हम अपनी रोशनी से स्वप्न में बनाते हैं तो ये हमारे सामर्थ्य का ये हमारे सामर्थ्य का नमूना है आप यदि उससे तुलना करो तो आप समझ सकते हो कि आपने अपनी दृष्टि से जैसे स्वप्न में बनाया है वैसे जागृत में भी बनाया है लेकिन ये बात जरा मुश्किल है मतलब थोड़ी कठिन है इसको दृष्टि सृष्टि बोलते हैं दृष्टि सृष्टि परंतु ये बात मुश्किल है तब तब ये तुम देखो कि देशकाल वस्तु को बनाने वाला तो समी चैतन्य है ये समष्टि चैतन्य की उपाधि से बनती है और ये मेरी पत्नी है और ये मेरा मकान है और ये मेरा धन है और इसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता है ये सब ये अंतकरण में मैं पाप ही हूं मैं पुण्यात्मा हूं मैं सुखी हूं मैं दुखी हूँ है न मैं परिच्छिन्न हूं स्वर्गीय हूं नार की हूं है नोले ये, ये हमारे स्वरूप के अज्ञान से हमारे अंतकरण में ऐसा सब मालूम पड़ता है तो आप देखो समष्टि व्यष्टि जैसे व्यस्टि शरीर व्यष्टि अंतकरण और अज्ञान ये जैसे जीव की उपाधि है वैसे समष्टि ईश्वर की उपाधि है तो देखो अब वो प्रश्न क्या है तो प्रश्न ये है कि जितनी दूर में उपाधि है जब उपाधि है कभी आत्मचेतन्य है कि उपाधि न होने पर भी आत्मचेतन्य है तो बोले बाबा ये उपाधि रहे कि नहीं रहे जब अन्य है इससे मैं अन्य हूं ये विवेक हो गया ये तो हमसे अलग चीज है और मैं इससे अलग चीज हूं ये देखो जब आप कहते हो ना हमारा धन हो गया तो धन तुम्हारा था ही कब हो गया तो धन खोने का जो दुख होता है वो धन नहीं देता ये हमारे मन में जो मेरापन की मान्यता है वो दुख देती है प्री खो जाती है धन खो जाता है मकान नष्ट हो जाता है संपत्ति चली जाती है संबंधी नहीं रहते हैं तो जितना दुख होता है वो मेरा पन के अध्याप से है ये समझती में नहीं है ईश्वर सृष्टि में नहीं है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर ने जगत बनाया है और उसमें अपनी भूल से जीव ने संसार बना लिया है वो जगत और संसार दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग मानते हैं हो मेरी स्त्री मेरा पोत्र मेरा धन ये क्या है बोले संसार है कहीं ये धरती ये चौप ये सूर्य ये आकाश ये क्या है बोले जगत है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जगत है और उसमें अपने दुख सुख के लिए संबंध जोड़ देना यह जैवी सृष्टि है सांख्यवादी बोलते हैं कि एक प्राकृतिक सृष्टि है और एक प्राकृतिक सृष्टि है और अद्वैती बोलते हैं वेदांती पंचदशी में आभासवादी वेदांती आभासवादी वेदांती बोलते हैं एक जीव सृष्टि है और एक ईश्वर सृष्टि है अरे बाबा ये तो बोलने का फर्क है ना हाँ तो देखो मूल प्रश्न ये है कि जितनी दूर में ये देश समस्ती काल समस्ती वस्तु समस्ती हैं और इनका प्रतिभाव है क्या उतनी दूर में उतने काल में और उतने रूप में ही ईश्वर है बोले नहीं जहां ये नहीं है वहां भी है बोले हाँ हाँ ईश्वर तो ऐसा ही है तब वेदांती हो फिर तुम्हारे ब्रह्म में और इसमें फर्क क्या हुआ ए? जहां उपाधि है वहां भी ईश्वर है जहां उपाधि नहीं है वहां भी ईश्वर तो बोले कि देखो ये जो तुम उपाधि और निरुपाधि का भेद बनाते हो ना जैसे घट और घटाभाव घटा रहे हैं